गीता तत्व चिंतन लोक संग्रह हेतु कर्म बावन भगवान का अपना उदाहरण मानव की दृष्टि से यह कहकर भगवान स्वयं अपने को दिखा कर कहते हैं तो उदाहरण खोजने और कहाँ जाएगा देख मैं तेरे सामने खड़ा हूँ मुझे इस जगत में कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं तो भी मैं अनवरत कर्म में लगा हुआ हूँ क्यों लोक संग्रह के लिए नमे पारशास्त्र कर्तव्यम श्रेष्ठ लोके स्त्रीसु नानवाप्तम नानवातम्वाप्तव्य वर्त एवं चर्मी यदि हहमर्ते जातुकर्मण्यतंद्रिता मम वर्तमें मनुष्यास उसीदेयुरी लोका न कुया कर्म चेदह प्रजाः हे पाथ तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है क्योंकि न तो मुझे कुछ अप्राप्त है और न कुछ प्राप्त ही करना है फिर भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूँ क्योंकि हे पार्श यदि मैं कदाचित निद्रा आलस्य छोड़कर कर्म में न लगा रहूँ तब तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सारे लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाए मैं वर्ण का करता हूँ तथा इन प्रजाओं के ध्वंस का कारण बनूँ संभवता जनक का उदाहरण सुनकर अर्जुन को लगे कि मालूम नहीं राजा जनक कैसे थे यही कवियों ने बढ़ा चढ़ा तो उनका वर्णन नहीं कर दिया इसलिए भगवान स्वयं अपना उदाहरण रख देते हैं भगवान के लिए तीनों लोगों में कोई कर्तव्य नहीं है यहाँ पर हम भगवान के वचन को दो प्रकार से देख सकते हैं एक तो यह मानकर कि वे श्री कृष्ण हैं और सभी अर्जुन का आराध्य सारथ्य कर रहे हैं और दूसरे यह मानकर कि वे साक्षात ईश्वर है यदि हम श्री कृष्ण को मनुष्य दृष्टि से देखें तो उक्त श्लोकों का तात्पर्य यह होगा कि वे तो आत्मकाम हैं। तीनों लोकों में उनके लिए किसी कर्म की कर्तव्यता नहीं है कर्तव्यता तब होती है जब मनुष्य को कुछ अप्राप्त होता है अथवा कुछ पाना होता है अप्राप्त को पाने के लिए व्यक्ति कर्म करता है अथवा जो प्राप्त प्राप्तव्य है उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है पर श्री कृष्ण के लिए ऐसा कुछ न था जो अप्राप्त हो अथवा जिसको पाने की उनमें इच्छा हो कामना ही तो मनुष्य को कर्म में प्रेरित करती है पर जो अकाम हो उसके लिए भला क्या कर्म ऐसे अकाम होते हुए भी श्री कृष्ण किस प्रकार सतत कर्म करते हैं यह उनके जीवन से स्पष्ट है दुष्ट राजाओं का संहार करते हैं युधिष्ठिर के दूध बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं अर्जुन का सारथ्य करते हैं उनका अपना यही स्वार्थ नहीं फिर भी निरंतर कर्म में है। वे यदि कर्म करना छोड़ दें, तो दूसरे लोग भी देखा देखी क्रियाशीलता से विमुख हो जाएं। जैसे श्री कृष्ण देव थे वे तो सभी अर्थों में सिद्ध हो चुके थे उन्हें नियमित रूप से साधना करने की बाद में कोई आवश्यकता नहीं थी फिर भी उनके पास आने वाले युवक भक्तों के समक्ष आदर्श रखने के लिए वे ब्राह्म मुहूर्त से पूर्व ही बिछौने का त्याग कर उड़ जाते और स्वयं साधना में लगकर उन सबको भी साधना में लगाते श्री रामकृष्ण स्वयं इस साधना का कोई प्रयोजन न था पर दूसरों में साधना की प्रेरणा जगाने के लिए वे ऐसा करते थे इसीलिए स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण को कर्म कठोर कहते हैं यही तर्क श्री कृष्ण पर भी लागू होता है बाल्यावस्था से लेकर देह त्याग तक उनका जीवन कर्म का एक अटूट प्रवाह है उनका जीवन दूसरों के लिए इसका आदर्श है कि अपना कहीं कोई स्वार्थ न होते हुए भी मनुष्य कैसे सतत कर्मशील बना रह सकता है उनके कथन का तात्पर्य यह है कि यह अर्जुन यदि मैं कर्म करना बंद कर दूँ तो लोग यही यह तो नहीं समझ सकेंगे कि मैं कृतकित्य और आप्त काम हूँ इसलिए मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं वे तो मेरा अंधानुकरण करेंगे और आलस्य एवं प्रमादी हो अपने को नष्ट कर डालेंगे